आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष मेहमान मान्या कुमारी हमारे साथ हैं जिनसे हम लोग बातें करने वाले हैं और आपने चार दिन का ग्लोबल सबमीट अटेंड किया है तो मान्या जी बहुत बहुत स्वागत है आपका ओम शांति ओम शांति कैसे हैं आप मैं बिल्कुल सही हूँ सही हो गया अच्छा हो गया अच्छा <laughs> जी जी जी मैं चाहूँगा कि इन चार दिनों में जो आपका यूनिक एक्सपीरियंस है जो जो चीज़ें आपको अच्छी लगी हों उसके बारे में बताइए एज ए इंजीनियर मैंने टू बी ऑनेस्ट मैंने अपने दिनचर्या और इन सब चीज़ों पे कभी ऐसे बहुत ज़्यादा काम नहीं किया एक बेसिक रूटीन है हमारा 12 टू 9 का मैं वो फॉलो करती हूँ और लेट नाइट सोना सुबह लेट से उठना बहुत ज़्यादा लेट नहीं लेकिन फिर भी कभी ऐसे फोकस नहीं रहा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठूं या वैसा कुछ करूं। बट यहाँ आने के बाद सबसे पहली चीज़ जो मुझे हिट हुई वो यही थी कि कितना कुछ मैं खो रही हूँ सुबह नहीं उठकर hmm. और मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं और कितना ज़्यादा अचीव कर सकती हूँ अगर मैं सही प्रोसीजर फॉलो करूं तो, hmm. तो सबसे पहला जो मुझे जो मैं अभी इनिशिएट कर सकती हूँ क्योंकि यहाँ पर चीज़ें तो बहुत बड़ी छोटी से बहुत बड़े लेवल तक की हो रही हैं वो सब कुछ एक बार में एक्सपीरियंस करना बहुत मुश्किल है लेकिन जो मैं अभी अपने आप में यहाँ से लेके जा सकती हूँ वो ये है कि ख़ुद से मैं शुरुआत करूँ और सबसे पहले मैं खुद पे काम करूँ अपने कर्म अच्छे करूँ ये सब कुछ मैंने अभी जो जो सब कुछ जो मेरा डेली लाइफ है वो करते हुए जो मैं कर सकती हूँ वो यही है कि मैं अपना कर्म अच्छा करूँ अपने आसपास एक अच्छा इन्वामेंट बनाऊँ खुशहाल इन्वामेंट बनाऊँ Obviously, ये सब कुछ जब होने लगेगा तो मैं आगे की ओर भी फिर सोच पाऊंगी मुझे आगे की चीजें भी समझ में आएंगी जो और बहुत तो सच में बहुत अच्छा हुआ। मैं इतने इरादों के साथ आई तो नहीं थी लेकिन मैं जा रही हूँ जी जी जी मान्य जी बहुत ही सुंदर अनुभव है आपका और आपने जो अनुभव किया है उसको बड़ी मजबूती से आप लेके जाएंगे और निश्चित तौर पे ये आपका लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा एक न्यू लाइफ का बिगनिंग होगा तो मैं कि कौन सी ऐसी आप आप अपने आप से करेंगे जो हाँ जाके आप इंप्लीमेंट करने वाले सबसे पहला तो वही दिन वांट टू वर्क ऑन एंड मैं जो खुद में, मैं करती कि मैं अच्छा तो, <laughs> ऑबियसली वो बहुत बड़ा रीज़न है कि बहुत सारी चीज़ें मेरे हाथ से निकल रही हैं और मैं शायद जितना अच्छा उसमें कर सकती हूँ मैं वो नहीं कर पाती या फिर बहुत शॉर्ट टेम अगर मैं नहीं भी हूँ तो मुझे जब गुस्सा आता है तो मैं बहुत साम भूल जाती हूँ कि सामने कौन है और मैं बड़े भी होते हैं तो अगर वो गलत हैं तो मैं उनको बिल्कुल मुँह पर गलत बोल देना वैसा हो जाता है बट मुझे ये फील हो रहा है कि इसका दूसरा भी लिया जा सकता है मैं अगर, तो अगर तो तो तो। अनुभव आपने बताया और बहुत ही सुंदर संकल्प आपका है आप जाके अपना जो डेली रूटीन है उसे ठीक करने वाले हैं जिसमें आप जिस तरह से हम लोग हर चीज करते हैं वैसे स्पिरिचुअलिटी को एक स्पेस देंगे आप डेली जिससे आप अपने अंतरात्मा के लिए समय देंगे आ, अच्छा आपका प्रोफेशन क्या है हमारे सभी श्रोताओं को जरूर बताइए मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अभी तो उसमें आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं अच्छा इंजीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ओके ओके चलिए मान्य जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मंगल कामनाएँ है करते हैं और जाते जाते आप एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे सबके लिए आ, मैं अपने एक्सपीरियंस से यही बोलना चाहूँगी आपको अभी जो भी महसूस होता हो ओम शांति के बारे में यहां के बारे में आप एक बार आओ अब विजिट करो उसके बाद आप जो करो वो आपके हाथ में है कोई प्रेशर, प्रेशर करो, करो, वो करो। वो तो माननीय जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही सुंदर मैसेज आपने कोट किया और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है और मैं चाहूँगा की परमात्मा से प्रार्थना की आपका ये अनुभव हमेशा के लिए आपके पास रहे और इसे आप और बढ़ाते जाए ऐसी शुभ आशा के साथ आप सुन रहे हैं जी माधवन माधवान वन सुनते रहो मुस्कते रहो तुम ही इसके रखवाले ओ मेरे भगवान मेरा जीवन तेरे हवाले ओ मेरे भगवान अब तुम ही तुम ही इसके रखवाले, ओ मेरे भगवान रहे थे पाने की चाहत में यहां वहां हम भटक रहे थे पाने की जा I'm just a little bit too young. का पाठ पढ़ा